शिव पुराण पहले की बात है पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे एक दिन सूर्य तुल्य, ते, तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां जा पहुंचे उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा वे ध्यान में मग्न थे उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार नीत भाव से खड़े हुए से गंभीर में बोले, मुने तुम सत्य सत्य वस्तु का चिंतन करो वह पदार्थ भगवान शिव ही है जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीन महत्तर साधन कहे गए हैं ये तीनों ही वेद सम्मत है पूर्व काल में मैं दूसरे दूसरे साधनों के संभ्रम में पढ़कर घूमता घामता मंद्राचल पर जा पहुँचा और वहाँ तपस्या करने लगा तदनंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंद के स्वर वहाँ आए उनकी मुझ पर बड़ी दया थी वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंद के स्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद संमत हैं और मुक्ति के साक्षात है यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है अतः ब्रह्मन तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो व्याज्य से बारंबार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए इस प्रकार पूर्व के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संखेप से वर्णन किया है ऋषि बोले सूर्जे श्रवणादि तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है